विशेष कैसी हो जाएगी धन रखना और है रज्जू सब भी जो है ना रज्जु को क्या समझता है रज्जु भी टीढ़ी होती है ना उसका ऐसा पूछा होता है ना तो सामान्यंश भी होती है उसको केढ़ापन बकर सामान्यंश के ज्ञान से क्या हो जाता है भ्रम और विशेषण से क्या होती है ऐसा समझते कर हैं तो से क्या होता है उसका ज्ञान ऐसी जगत को माना जाए तो अंश मान ले जाएंगे और उसके अनुसार अंतर धर्म धर्मी भाव हो रही है तो शांत वस्तु सावधियों होगी सावधियों होने ऐसी विनाशी होगी और यदि दो अंश मान लिया सामान्य विशेष विनाश हो गई वस्तु में विशेष होगी क्या तो फिर क्या है तो कैसे यही उदाहरण यह तो बात हो गई ये बताया गया था कि यहाँ पर कोई शिष्य आचार की व्यवस्था संभव है, है। जन से जन संस्तुति कोई रोगी है कोई स्वस्थ है ना सुन लो सुन लो देखिए मत में बंधन का कारण क्या है अभी भी है ना नंकराचार्य के मत में बंधन का कारण क्या है अभिज्ञ अभिज्ञा है ना और वैष्णवाचार्यों के मत में बंधन का कारण क्या है कारण क्या दिखाया था विष्णु पुराण में अविद्या से है अविद्या में जहाँ बंधन का कारण अविद्या है वो अविद्या से क्या लेना है कर्म से लेना है तो अविद्या से कर्म लेना है तो ध्यान लेना कर्म से विषम सृष्टि हो जाती है अब ये ध्यान देना तो एक तो ये कर्म रूप अविद्या होगी है। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। और इसके कारण क्या होता है नूतन देश भक्ति गुण पाक रूप कर्म है ना यही अविद्या है इससे संसार में क्या होता है जन्म होता है और जब ये दे के साथ संसर्ग हो जाता है ना, तो दे के साथ संसर्ग होने से फिर क्या बताया था क्या हो जाता है विक्षा ज्ञान तो तीन वेद बताए थे ना एक अज्ञान अज्ञान का मतलब क्या है वो आत्मस्वरूप और परमात्मा स्वरूप होना चाहिए होता है ना तो ये जो तो न जानना ये ज्ञाना भाव है तो वो कर्म रूप अविद्या इस अविद्या को कह सकते भाई ना कर्म रूप अविद्या काय की प्राप्ति हो गई और देह प्राप्त होने पर फिर क्या हुआ कि मिथ्या ज्ञान ज्ञान के अंतर्गत तीन दो मैं कहा जाता एक तो अज्ञान या अभिज्ञा भी कह सकते हैं का मतलब क्या है कि विद्या का भाव मतलब आप आत्मस्व तो स्वरूप को ना जानना आप आत्मसरूप और परमाप्त तो स्वरूप को न जानना तो ये जो अविद्या है तो कर्मरूप विद्या और ये अविद्या दोनों एक है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। ना ये तो ना जानना अभाव आप भी देखेंगे और क्या है कि दे को आत्मा कोई देह के साथ संबंध होने से ही तो ये अविद्या हो गई आत्मस्वू परमापुर न जानना और जो है ना प्रकृति का बना हुआ है और प्रकृति जय इंद्री तथा रूप में होकर के आप इस रूप को आकर्षित कर देती है प्रकृति जय इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के क्या है कि विषय की ओर आकर्षित करती है और उससे क्या होता है आपस में ओर व्यक्ति नहीं जा पाता है बस तो ये अन्ना जानना परमात्मा को ये विज्ञा वो अलग हो गई ना अलग और क्या होता है से आत्मा समझता है तो देखो समझाती हूँ क्या है देहात्म तो है देहात्मु क्या है की और क्या है की वो भ्रमक वस्तु को स्वतंत्र तो जो परमात्मा के अधीन सब कुछ है उसको क्या मान लेना स्वतंत्र और एक जो वस्तु अपनी लेनी है उसको अपनी मान लेना की कोई अब ज्ञान लेना तो पहले कर्म तो अब ज्ञान के कारण क्या है वे के साथ के साथ संबंध होने ऐसी ज्ञान होने लगे जो हम बताएंगे इन निष्ठा ज्ञानों के कारण वह मोक्ष के साधन में नहीं लगता है फिर क्या करता है तुम काफी करता रहता है तो ये जो, जो कर्म को करेगा इससे फिर जो कर्म को करेगा कर्म में ध्यान देना एक तो कर्म भी देखो उसमें आ गया है ना अभी है में यादारी यादारी स्नान है कर्पण है तो प्राप्त है क्रिया को ही धर्म का मानस का मत है।, तो मान है और न्याय में आप पढ़ते है ना कर्म संग्रह में वेद विहित कर्म धन्यू धर्म कि वेद वेद कर्मो ऐसी जन्म कर्मो ऐसी जन्म तो यहाँ यहाँ जो है ना धर्म शब्द का प्रयोग किसके लिए है सुनिए और मीमांसा में वेद विहिद कर्म को ही धर्म कहते हैं वहाँ वेद कर्म को ही धन कहा गया और यहाँ कर्म से जन्म तो को शाह सुनिए अच्छा और वेद कर्म जन्म क्या होगा यहाँ अध्य तो वो उस व्यक्ति ऐसी देखें तो निषि दोनों बात ही होगी ना तो, ना। तो वो मतलब अनादि कर्मों होगा ज्ञान ऐसी क्या व्यक्ति बीत निषि कर्म करता रहेगा बीत निषि कर्म तो उससे क्या होगा की पूर्ण काफू विद्या होगी कर्म व विद्या होगी जब वो कर्म करेगा तो कर्म क्यारू दो कर्म है वो कर्म हो व विद्या है मतलब जो क्रियात्मक कर्म है ना उससे जन्म जो पूर्ण पाप है ना उससे जन्म जो पूर्ण पाप रूप कर्म हो वो तो प्रवाह तो तो चलता रहता है अंकुर अंकुर ये प्रवाह तो चलता रहता है बस कर्म तो विद्या हो, हो, हो गई और ये न जानना भी अविद्या हो गयी न जानना भी क्या हो गई अविद्या हो गयी अब जो विद्या होगी ना विद्या का मतलब है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मकार का साक्षात्कार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार तो ब्रह्माकार वृत्ति से क्या होगा ब्रह्म विशेष अज्ञान भी नष्ट होगा बात है समझ में और पूर्ण पाप रूप कर्म भी नष्ट होंगे उन क्योंकि जो, जो है ना जो ज्ञान अग्नि है ना ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि वो कर्मों का भी क्षय कर देती है मूल कारण कर्म है मूल कारण क्या है हाँ जो कर्म रूप अविद्या है ना वही मूल कारण है बंधन की और ये न जानना रूप जो अविद्या है ये तो सबकी एक समान है ना ये सबकी ये सबकी एक समान है।, है।, है बात आती है इस तो जो ब्रह्म जो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति है उससे क्या है की सब खत्म हो जाएगा उससे क्या है सब खत्म हो जाएगा ये ध्यान रखना जो देखना जो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो रही है उसका कारण क्या है अपना पूर्ण पापरूप कर्म है क्या कारण पूर्ण रूप करने उसके कारण है तो वृत्ति जब है ना ये क्या है नित्य नैमित कर्म करता रहेगा भगवान की उपासना करता रहेगा निध्यासन में लगा रहेगा भक्ति योग संपन्न कर लेगा तो उससे क्या हो जाएगा की वो जो है ना ये सभी जो पूर्ण पाप रूप कर्म छीण होते रहेंगे ये क्या होते रहेंगे कर्म छीण होते रहेंगे अब छीण जैसे कि रूई यदि गीली लकड़ी है गीले काष्ट का ढेर है तो उसको जलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और सूखी रूई का ढेर है तो सूखी रुई ढेर तुरंत जल जाता है तो इसी प्रकार से क्या है की जब ये साधना करने से ये छीन हो जाते है ना पूर्ण पाप रूप तब ब्रह्माकार वृत्ति से क्या है की हो जाता है क्या ये दब हो जाता है समझ में अब ध्यान देना घट के ज्ञान के पहले क्या रहता है घट का अज्ञान तो ब्रह्म के ज्ञान के पहले क्या रहता है ब्रह्म का और ये ब्रह्म का अज्ञान क्यों है नहीं बात सुनिए ब्रह्म के ज्ञान के पहले होता है ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म का ज्ञान क्यों है क्योंकि प्रतिबंधक पड़े हुए हैं प्रतिबंधक क्या ये बस बात समझ में तो प्रतिबंधक तो हटना पड़ेगा प्रतिबंधक ब्रह्म का ज्ञान के पहले उसका अज्ञान अज्ञान है। है? है, है, है, है है भी क्यों प्रतिबंधक के रहते किसके रहते प्रतिबंधक के रहते प्रतिबंधक के रहते ज्ञान होगा क्या प्रतिबंधक के रहते ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञान रखना तो ज्ञान तो प्रतिबंधक जैसे जैसे शिथिल होते जाएंगे ना तो ज्ञान होने पर जो संस्कार रूप प्रतिबंधक रह जाएंगे वो दग हो जाएंगे वो दर्द हो जाएंगे तो सब चला जाता है फिर हो तो फिर पूछ लेना है ना फिर पूछ लेना और उसमें देखना उसमें इसका वाक्य उपनिषद में है अविद्या यहाँ भी अविद्या अविद्यार्थ शंकराचार्य ने भी क्या किया है कर्मणा किया है ना तो अविद्या का कहीं कर्म अर्थ नहीं होता या ऐसी बात नहीं है विष्णु पुराण में स्पर्श है अविद्या कर्म संज्ञा निबंधन के कारणभूत जो अविद्या है वो कर्म का ही नाम है वो किसका नाम है तो प्राचीन तो पहले का जो पूर्ण पाप रूप है, कर्म रूप है उनसे अभी परमात्मा को न जानना रूप है और न जानने के कारण जैसे बीच अंकुर अंकुर से बीज वैसे चलता रहेगा ठीक है चलो आ अब तो विषम सृष्टि कब संभव है देवात्माओं का भेद मान लिया जाए कि और विसम सृष्टि कर्मों के कारण है और कर्म को करने वाली आत्माएं हैं, है।, है ना कर्म को करने वाली आत्माएं और बंधन का कारण ध्यान देना कहीं भी अज्ञान ने ही कहा है अज्ञान की अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्धि करते है संक्रमक ने बात समझ में अज्ञान की अर्थापत्ति अर्था प्रमाण से सिद्धि करते हैं, वैसे बंधन का कारण अज्ञान कर तो फिर इस प्रमाण से सिद्धि करने की जरूरत ही नहीं है कहते ज्ञान से मुक्ति कही गई, गई है ज्ञान से मुक्ति तब सिर्फ हो सकती है जब बंधन अज्ञान से हो पता हो ये ये उनका दृष्टिकोण है तो इसलिए जो है वो बंधन का कारण अज्ञान को मान लेते हैं अज्ञान की सिद्धि में बहुत ज्यादा प्रयास इनका रहता है विद्या की सिद्धि में तो और यहाँ ध्यान देना कि बंधन का कारण क्या माना जाता है कर्म हाँ कर्म।, कर्म माना जाता है ना अब जब यदि बंधन का कारण उनका अज्ञान सिद्ध नहीं हुआ कर्म सिद्ध हो गया वो वो अज्ञान से विषम सृष्टि हो पाएगी तो बंधन का कारण क्या हो गया कर्म हो गया तो अब ध्यान देना ज्ञानी का शरीर क्यों रहता है संक्रमत में उत्तर दीजिए साक्षात्कार होने पर तो नहीं होता है ना सभी का वे किस कारण बना रहता है किसके कारण प्रारब्ध करने से किससे अच्छा तो इसका मतलब क्या है कि की बंधन के कारण तुम्हारी अभिज्ञा तो खत्म हो गई तो प्रारम्भ को तो भी बचाई हुआ है कर्म कर्म तो तुम्हारा बच्चा ही है, है ना और ध्यान देना तो अब इस जब बंधन का कारण यदि कर्म सिद्ध हो जाए तो फिर जो, जैसा वो ज्ञान मानते हैं ना श्रवण तो मात्र ज्ञान है नव क्योंकि श्रवण मात्र से मुक्ति होती है तो वैसे ज्ञान से मुक्ति भी नहीं होगी जब बंधन का कारण यदि अज्ञान हो तो ज्ञान जरूर होगा और जब बंधन का कारण अज्ञान नहीं है तो ज्ञान से जूर होगा क्या तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी उपासना आवृत्ति रूप उपासना करनी पड़ेगी सतर्क कर सतर्क तो तो क्या करनी पड़ेगी हाँ जो है ना तत्व तो नौ बार कहा गया है नौ बार कहा गया है और अपीच आवृत्ति ही असत ब्रह्म सूत्र में है ना ऐसा और अपीचने प्रत्यक्षानु वाला अभ्याम संराधन रूप मोक्ष का साधन है मतलब उपासना रूप मोक्ष का साधन है यह ब्रह्मसूत्र कह रहा है किम रूप है वो उपासना रूप है उपासना जो है सतत चिंतन नहीं है जैसा कहा जाता है क्योंकि उससे तो फिर वो निवृत्त ही नहीं होगा कर्म तो इसलिए बंधन का कारण समझ में आईगा तो दिशन सृष्टि भी संभव है जब आत्माओं का तो माना जाए तो अनेक आत्माएं भिन्न भिन्न कर्मो को करने वाली है ऐसा समझ में आना आगे देंगे। और यदि आत्मा को एक मानेंगे तो आत्मा के भेद का प्रतिपादन करने वाली शुक्रियों से क्या हो जाएगा विरोध हो जाएगा बताए थे ना नित्यो नाम चेतना चेतना नाम एक बहु नाम याद या कामान है ना नित्य नाम चेतना नाम है ना हाँ यहाँ भी पाठ बताया था ना कि दोनों प्रकार का पदक्षेण व्याकरण की दृष्टि से संभव है नित्य नाम और अनित्य नाम जो अनित्य नाम पदक्षेद करते हैं वो कहते हैं नित्य वस्तु एक ही और बाकी सभी कैसी है, अनित्य है इसलिए वहाँ अनित्याम पदक्षेद करना चाहिए नित्य वस्तु अनेत नहीं हो सकती है नित्य तो केवल चेतनात्मा है और कोई है नित्य नित्य कौन है चेतनात्मा चेतन। और कोई नित्य और कोई चेतन नहीं है इसलिए नित्यान पर चेत करना चाहिए लेकिन वही श्रुति चेतना नाम का स्थित नहीं कहती है तो वहां चेतना नाम आप कर देंगे क्या तो फिर चेतन कैसा होता है नित्य दिया नित्य नित्य तो फिर तो नित्यान ही पाठ मानना उचित है पूर्वापर को देखते हुए समझ गएगा तो वहाँ बहुवचनांपद आत्मा को कहते हैं और एक वचनांत पद किसको कहते हैं परमात्मा को कहते हैं तो यदि कैसा भेद माना जाए और नहीं हाँ यदि आत्माओं का एक आत्मा मानी जाए तो आत्मा का भेद आत्मा के भेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध हो जाएगा बात कौन सी श्रुति और वही पर पादों ये भी बताया था ना विश्वाभुतानी संपूर्ण प्राणी यहाँ भी बहुवचन है ना आप भी इस श्रुति से विरोध हो जाएगा तो इस पर क्या कहा एक आत्मवादी ने कि ही औपाधिक भेद में कि श्रुति औपाधिक भेद का प्रतिपादन करती है किसका प्रतिपादन करती है भेद श्रुति औपाधिक भेद का प्रतिपादन करती है जो गुरु शिष्य परंपरा है आराध्य आराधक भाव वह कभी समाप्त नहीं होता है शिष्य मुक्त भी हो जाए तो गुरु उसके लिए हमेशा रुचि है और भगवान उसके लिए हमेशा पूज्य हैं जिनकी कृपा से मोक्ष हुआ इसका भी कृपा से वो हमेशा आराध्य रहते हैं ये नहीं होता फलतूगा हो गया कुछ नहीं तो श्रुति कैसे वेद का विस्पादन करती है औपाधिक तो औपाधिक तो भेद का स्वाभाविक तो एकता से विरोध है क्या हुँ? ये किसकी ओर से कहा गया एक आत्मा को मानने वाले ने कहा कि का ने? तो फिर किसका मत सिद्ध हो जाएगा एक आत्मवादी का कि अनेक आत्मवादी का, एक आत्मवादी का कल तो युक्ति के सारे बहुत कुछ बताया गया यहाँ पर कैसा बताया गया कि वो की तो आकाश वाला दृष्ट बनेगा क्यों आकाश और इसलिए है ना जैसे आकाश है उपाधि भेद से विन विन होता है आकाश वैसे ही आत्मा एक है तो उपाधि भेद से वो भिन्न भिन्न होती है तो आत्माओं का तो उपाधि बना बनेगा क्योंकि एक नहीं है एक क्यों नहीं है क्योंकि वो सावियों और उसका पंचीकरण होता है विभाग होता है इसलिए एक है। तो डिस्काउंट कट गया ना तो जब उपाधि भेद सिद्ध नहीं होगा तो कैसा भेद माना जाएगा हाँ जी कैसा माना जाएगा भाई श्रुपियों में भेद कहा गया बात ठीक है लेकिन सारे ये कहन, एक आत्मवादी का कहना है कि यदि औपाधिक भेद सिद्ध हो जाए स्वाभाविक नहीं मानेंगे सारे औपाधिक सिद्ध हो जाए मानेंगे, हालांकि औपाधिक भेद है नहीं। तो लेकिन उनकी युक्ति है जब एक आत्मा को पहले से मान रखा तो कहते हैं औपाधिक वेद सिद्ध हो जाएगा और स्वाभाविक नहीं मानेंगे औपाधिक भेद वो सिद्ध करते है वो उचित है क्या तो जो औपाधिक भेद सिद्ध नहीं होगा तो कैसा भेद मानना पड़ेगा ये युक्ति से कह दिया ना अब शास्त्र से देखो ध्यान देना औपाधिक वेद मुक्ति अवस्था में रह सकता है औपाधिक भेद किसके कारण होता है उपाधि के कारण अवस्था में कोई उपाधि रहती है यदि भेद औपाधिक है तो अवस्था में भेद रह सकता है क्या और अवस्था में भी यदि शास्त्र भेद कहते हैं तो कैसा भेद होगा स्वाभिक होगा जैसे बताया जाना इधम ज्ञान उपाध्य मंसागर में आ है ना यहाँ पर क्या है आगता भूवचन है ना निरंजना परम सामने मुख है सामने कहा है ना तो वही साधर्म शब्द है ना तो जो जो मेरी सम सागर्म को प्राप्त हो गए अर्थात मुक्त हो गए हैं तो स्वर्गीय नो बजायंत प्रलय ना बिथंती आगता भूवचन है।, है ना नौ बजायंत उपजायंते रोवचन है ना ना बेठंती व्यथंतीन है ना तो यहाँ जो है ये किसके लिए वो बहुवचन का प्रयोग है मुक्तों के लिए कि बदो के लिए वहाँ है कोई बस उस भी आती है इसका क्या मतलब है की मुक्तावस्था में भेद बना रहता है और क्या बताया था नहीं। नहीं। मुक्ता नाम परमागति ही वो सुंदर विष्णु शास्त्र नाम है क्या उसमें मुक्तों के परम आश्रय कौन है भगवान तो परमागति करते हैं परमा आश्रया परमाश्रया कहा परमात्मा ही परमाश्रय हो गया ना परम गति और केस, केस, किसके मुक्तों के तो मुक्त कितने हैं लगाया है इसका लो हस्त भी कैसे है बहुत है तो उपाधि को लेकर उसमें भेद कहा जाएगा स्वाभाविक तो भेद है और बताया था ज्ञानेन्दूताम ऐसा नात्म नेशा आदित्य वज्ञानम प्रकाशियती हाँ ज्ञानेन् तुताद ज्ञानम ऐसा है न मतलब जिन हाँ ये शाम लगाया है ना तो जिनका वो निवृत्त हो गया अज्ञान तो वहाँ भी लगा दिया ना क्या लगा दिया उनका आदित्य के समान सबको विषय करने वाला ज्ञान मुक्त बताया ना सर्वज्ञ होता है तो सबको प्रकाशित करता है तो वहाँ भी इससे क्या सिद्ध हो गया की मुक्तावस्था में भी क्या होता है अज्ञान निवृत्त होने पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कौन कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं ऐसा रहे हैं गीता में बहुत सिद्ध अब ध्यान देना आप ये फिर इस पर प्रश्न हो गया जो बोला ना मोक्ष दशा में भेद है सिद्ध किया ना शास्त्र से मोक्ष दशा में कौन सा भेद रहेगा बताइए हमको आप भेद कौन सा रहेगा ऐसा एक आत्मवादी पूछता है देखो भेद दो प्रकार के प्रतीक होते हैं एक तो ये देवता है मनुष्य पशु है पक्षी है ना और दूसरा ये कामी है क्रोधी है लोभी है सुखी है दुखी है दो प्रकार के भेद प्रतीक होते हैं तो अब ये ध्यान देना कि ये देवता का मतलब क्या होता है देवता शरीर वाली आत्मा देवता हुई आत्मा मर करके कर्मानुसार क्या हुई देवता हुई मतलब देवता देवता शरीर वाली हुई आत्मा तो शरीर नहीं है ना आत्मा मर करके पशु बन गई कर्मानुसार पशु बन गई तो क्या हो जाएगा पशु शरीर वाली हुई बात ही सुनिए तो देवता शरीर वाला पशु शरीर वाला मधु शरीर वाला ऐसा देवता मनुष्य पशु का अर्थ हो जाता है तो देखना देवता से मनुष्य कैसा है भिन्न है तो देवता का भेद मनुष्य है ना और ये बताइए कि गो का भेद गाय से मनुष्य भिन्न है ना तो गो का भेद किसका रहेगा मनुष्य का भेद गो में तो मनुष्य का भेद जो गो में, तो में रहेगा वो कि होगा गोत्रूप यहाँ सिद्धांत में अधिकरण में रहने वाले असाधारण धर्म को और अधिकरण में रहने वाले धर्म को भेद मानते हैं अधिकरण दृष्टि धर्मी क्या है भेद है अभाव को अतिरिक्त पदार्थ यहाँ नहीं माना गया है वो एक अलग विषय है क्यों मानते क्यों नहीं मानते अलग विषय है पर ये ध्यान रखना अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते अतिरिक्त मानने से गौरव में हो जाता है तो अब ध्यान देना कि गो में रहने वाले मनुष्य का भेद क्यों रूप है गोत्र रूप है तो मनुष्य का भेद गो में है तो गोत्र रूप है और गोत्र तो क्या है गो की आकृति बातें थोड़ी नहीं गोत्व है गो की आकृति गो की आकृति क्या है शासनादी, शासनादिव शासन शासनादी मत आकृति है शासनादी और शासनादी मत तो आकृति तो किसमें रहेगी शासनादी मत भी गोत् तो है बताइए तो मनुष्य का भेद जो गो में है वो गोत्र रूप है गोत्र तो क्या है कि गो की आकृति है मतलब वो शासनादि मत्व है शासनादिव रूप गोत किसमें है गो में तो जो मनुष्य का भेद किसमें आया गो में वो किम रूप है मतलब आकृति रूप है ना रूप। तो भेद आकृति रूप है तो आकृति रूप भेद किसने है गो, गो में मतलब गो के शरीर में गो के क्योंकि सांसनादी मत तो रूप जो भेद है ना वो वो किसमें रहेगा सांसनादी मन में तो सांसनादी तो आकृति शरीर की है आकृति किसकी है तो आकृति रूप भेद किसने रहेगा आत्मा की तो कोई आकृति नहीं है ना जो हाथ पैर आदि आकृतियाँ दिखाई देती हैं हाथ पैर मुख है कान है सब आकृतियाँ किसकी है आत्मा की आत्मा की कोई आकृति नहीं होती आत्मा की आकृति किसकी होती शरीर की तो आकृति रूप भेद जो है किसमें रहेगा बताइए इसी प्रकार गो का भेद मनुष्य में रहेगा वो रूप होगा नहीं गो का भेद मनुष्य में है मनुष्यत्व रूप मनुष्यत्व क्या है मनुष्य की तो गो का भेद जो मनुष्य में गया वो आ, क्या है मनुष्यत्व रूप है मनुष्य की आकृति रूप है और ये आकृति किस में रहेगी आकृति किसकी है मनुष्य की के तो आकृति रूप भेद किसमेंगे तो वास्तव में ये भेद है किस में और अज्ञान से जो है ना व्यक्ति किसमे समझता है आत्माओं में है न अज्ञान से किसमे समझता है हाँ ये छोटा है बड़ा है ये ये ये क्या है कुत्ता है ये चंडाल है ये ठी है तो ये जो है भेद आत्मगत है क्या नहीं। नहीं। वही सब योनि में जाता है कुत्ता भी वही होता है चंडाल भी वही होता वेदपाठी भी वही होता सब so वही सब चक्कर लगाते हैं से दूसरी योनी में तो वास्तव में ये भेद किसमें है शरीर में है आत्मा में भेद है क्या <स्तुर्था> तो ये व्ययगत भेद है।, है और वो तो शरीर नहीं नहीं ध्यान देना वो शरीर नहीं रहता है आत्मा वही रहती है ना आत्मा वही रहती है तो अच्छा वही शरीर हमेशा नहीं रहता इसका मतलब वो भेद हमेशा नहीं रहता बात सुन भी आई वो शरीर हमेशा नहीं रहता मतलब वो भेद हमेशा नहीं रहता है अब जो अब क्या है कि हरि में अलग अलग शरीर होंगे तो अलग अलग की आकृतिक भेद होंगे और मुक्तावस्था में कोई उपाधि है शरीर उपाधि तो कोई भेद रहेगा ये भेद कोई नहीं रहेंगे मुक्तावस्था में कौन ये, ये कौन से भेद ये ये मतलब शरीर की आकृति रूप भेद है ना और ध्यान देना कोई कामी है कोई क्रोधी है ये भेद क्या है कि जब ये शरीर है और शरीर में मन भी विद्यमान है ना अंताकरण तो मन के संबंध से ही तो काम क्रोध आदि होते हैं है यहाँ जो धर्म धर्मभूत ज्ञान की चर्चा की गई वो सुखाकार दुखाकार क्रोधाकार कामाकार होता है न किसके संबंध से मन के मन के संबंध से होता है मन न हो तो हो पाएगा तो ये बताया था ये भी कैसे हैं ये ये जो है औपाधिक धर्म है तो सुखत दुखत्व सुखत्व सुखाकार कौन हुआ ज्ञान तो दुखाकार कौन हुआ हाँ तो तो क्या हुआ कि अब ध्यान देना कि सुख दुख तो धर्मभूत ज्ञान ही है ना तो फिर सुख के अधिकरण ज्ञान का अधिकरण कौन है बताओ अनुकूल प्रतीत होने वाला ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही तो फिर सुख का अधिकरण कौन हो जाएगा है ना ये देती किसकी है धर्मभूत ज्ञान की या मन की वृत्ति नहीं है वृत्तियाँ सब किसकी हैं, है हा? मन के मन से वृत्ति हुई है है ना? नृति मन के तो मन की नहीं है धर्मभूत ज्ञान की वृत्ति है ये यहाँ नहीं है यहाँ धर्मभूत ज्ञान का भी सीकार परिणाम वृद्धि है ना वो सांक योग और शांकर्म में अंधाकरण पर का परिणाम है ना तो यहाँ किसका परिणाम धर्मभूत ज्ञान का परिणाम ठीक है तो अब ध्यान देना की ज्ञानाधिकारण आत्मा तो जब अनुकूल अतविन में आने वाला ज्ञान क्या है सुख है अनुकूल रूप से प्रतीत होने वाला ज्ञान सुख है तो अब ये बताइए फिर सुख का अधिकरण कौन हो जाएगी आत्मा तो सुखी किसको कहेंगे और दुखी किसको कहेंगे अच्छा और काम क्रोध ये भी क्या है धर्मभूत ज्ञानी कामकार क्रोधाकार हुआ है तो काम क्रोध का अधिकरण कौन हुआ तो कामी क्रोध किसको कहेंगे लेकिन विचार करो सुख दुख काम क्रोध ये हमेशा रहते हैं ये किसके कारण हुए हैं शरीर मन के कारण हुए है ना है ना यदि उपाधि का संबंध न हो तो क्या है कि ये सुखित ये ये सुख दुख आदि होंगे तो सुख दुख कैसे धर्म हुए ये स्वाभाविक कैसे धर्म हुए उपाधि धर्म हुए कैसे धर्म हुए स्वाभाविक धर्म नहीं है ये कैसे धर्म है उपाधि के कारण आत्मा में हुए स्वाभाविक ये नहीं है तो ये ध्यान देना जब कोई अब देखना सुखी दुखी आत्मा होगी तो सुखित दुखित तो किसके कहे जाएंगे आत्मा के सुखी दुखी तु कामी टुक्रोधी लेकिन ये कैसे धर्म हुए आत्मा के तो मुक्तावस्था में कोई उपाधि नहीं होगी तो कोई सुखी दुखी कामी ये होगा तो कहने का मतलब है कि ये दो प्रकार के जो भेद है ना देवत्व मनुष्यत्व रूप भेद और कामी टुक्रोधी जो भेद हुए ये मुक्तावस्था में रहेंगे तो जब नहीं रहेंगे तो फिर उस समय क्या है की सब एक समान हो गयी ना आत्मा तो फिर आप भेद कर प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं मतलब जो आप स्वाभाविक भेद करते हैं तो उनको बता दीजिए कैसा भेद बताइए समझ में हाँ। अब देखो यहाँ पर ये मुक्त अवस्था में तो दे रहेगा जीवन मुक्त अवस्था में दे रहेगा अब जो विवेकी आदमी है वो तो समझते हैं देवता है मतलब ये देवता शरीर वाला है ये मनुष्य शरीर वाला है वो आत्मा को देवता मनुष्य नहीं समझते बताइए समझ में मतलब देवत मनुष्यूप भेदों को वो आत्मा में नहीं देखते हैं तभी सुनी कभी सोफा के क्या पंडिता ज्ञानी की स्थिति सब सबको समदर्शी है है ना वो सब में समदर्शी है चाहे ज्ञानी हो वो ज्ञानी सबको कैसा समझता है सम और अज्ञानी जो है ये शरीर की आकृति को लेकर के और ये औपाधिक धर्मों को लेकर के पूर्ण पाप सुख दुख को लेकर विभेद करने लगते है, देख, देख, देख। है? देख, देख, देख। उसे द्वेश हो जाता है वही बंधन के सब कारण बन जाते हैं यही तय जीता सर को ये स्थित मना आत्मा की समत्व में जिनका मन स्थित हो गया है उन्होंने इसी शरीर से जो है ना क्या है संसार को जीत लिया संसार को हाँ मतलब बंधन समाप्त हो गया जिनका मन जो है किस में स्थित है समत्व में स्थित है यही तेज जीता सर आगे ये शाम सामने हाँ तो, तो ये ध्यान देना तो अब तो ये, ये समता की कितनी महिमा की गई है तो अब आपने क्या बोला शरीर देखते? जीवन मुक्त जीवन मुक्त कोई व्यक्ति है तो काम नहीं वो होना नहीं चाहिए लेकिन कभी प्रारब्ध लेस कभी आ भी जाए तो कोई बात नहीं लेकिन उससे आत्मा में थोड़ा भेद नहीं होगा ना आत्मा भेद नहीं होगा ना अच्छे उच्च कोटि के साधक ही सब होते हैं नहीं होगा हाँ तो वो नहीं होगा वो नहीं नहीं होगा है ना समी होने से ये सब नहीं होगा इसलिए सब वो एक आत्मा का चिंता वो तो ये सब गीता में है तो अब ये जो कहते हैं ना स्वाभाविक भेद है कि मुक्तावस्था में भेद रहता है वो उपाधिक नहीं होगा कैसा होगा स्वाभाविक होगा तो स्वाभाविक भेद कैसा है बताइए तो उसको बताइए उसकी विचार चल रहा है ये सब भेद तो नहीं रहेंगे ना ये तो क्या है कि देह की आकृति रूप भेद देह में है इसको आत्मा में समझना ही भ्रम है बात है आत्मा में समझना क्या है ये ये तो क्या है ये तो भ्रम हो गया इसका छोटा बड़ा इस आधार पर मान लिया जाए तो बहुत बड़ा भ्रम है ये आध्यात्मी को अच्छा अब देखो ये थोड़ा सा इसमें देख लो कि जो पंक्ति लगा देंगे ये कहाँ पर है स्वाभाविक तो वेद इसमें इच्छा से बता सकते कहाँ पर है कल जहाँ बता रहे थे हम तो एक साथ साथ। हाँ जी तो एक साथ, साथ पे आ जाइए हम्म मिल जाएगा आपका एक विष्णु धर्मो ये देखेंगे ऊपर देखना दूसरे जीवात्माओं में दो प्रकार के भेद ज्ञात होते हैं मिला सुखित देवत्व मनुष्यत्व तो आदि बाय भेद मिला और सुखित तो दुखित आदि आंतरिक भेद बात आये तुम्हारी ये सब इनमें प्रथम प्रकृति के कार्य देव का के कारण आत्मा में प्रतीत होता है और दूसरा कौन प्रकृति के कार्य अंताकरण उपाधि के कारण आत्मा में प्रतीत होता है अतः ये दोनों वेद औपाधिक है, हैं स्वाभाविक क्योंकि उपाधियों के निर्दिष्ट हो जाने पर ये भेद आत्मा में प्रतीत नहीं होते चलिए और थोड़ा नीचे आ जाइये देवत्व मिलेगा आपको देवत्व मनुष्य मिला मिल गया तीन चार पंक्ति पांच पंक्ति नीचे उतरों नहीं बोला देवत्व तो, मनुष्य तथा तो, तो स्थावरत्व तो ये बात समझ में आती है ना त्रियक कौन है ये पशु वगैरह त्रियक है ना स्थावर वृक्ष है ना तो देवत्व मनुष्यत्व तो, त्रियक् तथा तो स्थावरत्व तो रूप चार प्रकार के भेद कौन कौन देवता और क्या है सुखित दुखित रूप आंतर भेद मिथ्या ज्ञान के कारण प्रतीक होते हैं किसके कारण है मिथ्या ज्ञान क्या है आत्मिस्कृत भ्रांति मतलब आत्मा की भ्रांति है कैसी भ्रांति वो देव को आत्मा माने बैठे नीचे श्लोक में आइए चतुर्विधो भी, भी भेदो एम ये चारों प्रकार का भेद कौन सा देवत्व मनुष्यत्व यह समझिए ना स्थावर और तो त्रीय तो यह चारो प्रकार का भेद मिथ्या ज्ञान मूलक है कैसा ये मिथ्या ज्ञान मूलत है देवादि भेद अब दोस्त यह रूप भेद नष्ट होने पर देवत्वादी रूप उपाधि जब नहीं रहेगी शरीर उपाधि तो देवत्व मनुष्य रूप भेद रहेंगे मुक्तावस्था भेद रहेंगे तो देवत्वी रूप भेद के नष्ट होने पर नास्तो नास्त एव का अर्थ हो जाएगा कि उस समय सुखित दुखित रूप भी भेद नहीं रहेंगे इस शरीर के कारण ही वो भेद हो रहे है ना तो जब देवत्वादी रूप भेद नष्ट दे, देव का अर्थ देवत्वादी रूप भेद नष्ट हो जाएगा तो नाश तो तो भी भेद रहेगा mm -hmm. क्यों अनावरणों ही साथ क्योंकि आत्मा का उस समय कोई आवरण नहीं है मतलब कोई उस समय उपाधि mm -hmm. नहीं है कोई भेद नहीं रहेंगे अब ये विष्णु धर्मोत्तर एक और प्रचन देखेंगे विष्णु ये विष्णु पुराण का है तथा आत्मा प्रकृति संगात उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के संबंध से प्रकृति का मतलब शरीर है ना शरीर के साथ संबंध होने से शरीर रूप में परिणत प्रकृति के साथ संबंध होने से अहम मान आदि दूषित आमता और ममता से दूषित हो जाता है आमता और ममता दूर आ जाते हैं ना न कारण प्रकृति के साथ संसर्ग होने से नीचे बनती है भजते प्राकृतान धर्मान तो वो प्रकृति के प्राकृत धर्मों को अपने में मान लेता है प्राकृत धर्म कौन है जो शरीर के धर्म है कौन देवत्व मनुष्यत्व है ना और प्राचीन धर्म कौन है सुखित दुखित इनको अपना मान लेता है है ना उनको आत्मा को मान लेता है और देखना आगे और विष्णु पुराण का वचन कुमार ने ना देवो कुमार मतलब आत्मा आत्मा देवता नहीं है आत्मा <जो>. देवता नहीं है ननुष्य नहीं है आत्मा देवता नहीं है आत्मा मनुष्य नहीं है आत्मा पशु नहीं है, नहीं है। dare, ना ना पादशाह क्या ऐसे वृक्ष आत्मा वृक्ष नहीं है तो शरीर आत्मी भेदा यहाँ पर देवत्व नरत्व पशुत्व और वृक्षत रूप जो भेद है ना शरीर आकृत शरीर की आकृति रूप भेद है ये भेद कैसे हैं शरीर की आकृति आक्रित। आक्रित। रूप भेद है और भू पैसे कर्मयोन और कर्म मूलक है ये भेद कर्म से जन्य है ना आकृतिया तो कर्म से जन्य है ना आगे देखना ना देवो ना मर्त्यो ये आत्मा देवता नहीं है मनुष्य नहीं है क्रिय नहीं है और स्थावर नहीं है ये सब बहुत विचार करना चाहिए इसमें विचार करने से दया दया छूटता है, दे दे नहीं। है हम नहीं दया दया इससे क्या तो छूटने से बहुत गति होती है मैं देवता नहीं मैं क्या है कि अयम देवाना मतलब आत्मा ये आत्मा देवता नहीं है ये आत्मा मनुष्य नहीं है ये आत्मा त्रियत नहीं है ये आत्मा स्थावर नहीं है आत्मा क्या है ज्ञानानंद मैं ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा कैसा है और परमात्मा का शेष है ये पंच राष्ट्र नारक पंच का वचन है है ना और तो भी वही विष्णु पुराण एक और आगे है अपराण मय एम आत्मा निर्वाण मय कर आनंद रूप ये आत्मा आनंद रूप है ज्ञान रूप है और अमल का मतलब है कि दोष रहित है सब प्रकृति के धर्म है चलो छोड़ो आगे कुछ बताएं गीता को चलो बाद में गीता को बताएंगे अपने पाठ में आ जाइये गीता के बताई बाद में देखेंगे समझो वाले हम्म hmm. गीता में जो समत्व लोग उच्चते समत्व की तो बहुत बड़ी महिमा है ब्रह्में। ब्रह्में है ब्रह्म ना में से गा ये निर्दोष ठीक ठीक समझ ले तो हम है अब दया ध्यान जाता है जी गहराई से अनुसंधान करें तो साधक का चलो जी आगे देखो कदा करते कब मुक्त रखायामायाम तदा का क्या कह अभी नहीं लेना बताया मोक्ष दशा में देवत्व आदि बता रहा हूँ मैं आपको क्या इसका नुण नुण है? हाँ देवत्व मनुष्यत्व देव मनुष्य तो? का अर्थ क्या करेंगे जैसे लघु को दो बचने क्या बचने टीम लिखा है ना द्वी कर एक कर एक कर निर्देश है ना तो वही भाव प्रधान निर्देश मान करके यहाँ पर क्या कर देंगे देव कर देवत् तो और हाँ। तो देखिए यहाँ पर देवत मनुष्य रूप भेद काम क्रोध आदि रूप भेद किम रूप भेद जो कामितुक्रोधित्व रूप भेद समझ गए कामित तुक्रोधित तो काम क्रोध रूप ही है ना चलिए तब देवत मनुष्यत्वादी रूप भेद तथा का... क्या काम क्रोध आदि ना क्या काम क्रोध आदि भेदानाम तथा काम क्रोध आदि रूप भेदों का नाश होने पर किस किस कब ना होने पर भी हाँ। ना होने पर किसका ना होने पर क्रम काम क्रोध आदि रूप भेद का नाश होने पर और देवत्व देवत आदि रूप भेद का तो ये सब भेद रहेंगे और ये भेद कैसे हैं ये ये भेद जो है ना ये ये जो भेद का ज्ञान है इस प्रकार से वो यथार्थ ज्ञान है जो मिथ्या ज्ञान है भूखा ज्ञान है कि की धर्मों को आत्मा में मान लेना आत्मिक रूप भेद दे में रहते उसको आत्मा तो में मानना तो भ्रम है भ्रांति है चलिए कि ये, ये मुक्तावस्था में देव भेदों का और तथा काम आदि रूप भेदों का न सोने पर आत्मस्वरूप की आत्मस्वरूपों की अत्यन्न समता होने के कारण आत्मस्वरूपों की आत्माओं की अत्यन्त समानता होने के कारण अत्यन्त समानता होगी ना तो केना भी प्रकार भेद प्रतिपादन असंभव है यदि अन्य किसी भी प्रकार से अन्य अध्ययन कर लेना अन्य किसी भी प्रकार भेद का प्रतिपादन संभव न होने पर अन्य किसी भी प्रकार से मतलब किसी औपाधिक प्रकार से भेद का प्रतिपादन हो पाएगा अन्य प्रकार से मतलब उपाधि को लेकर के किसी भी प्रकार से भेद का प्रतिपादन संभव न होने पर भी पर ध्यान देना मुक्ता परमागति ही मुक्ता नाम भेद कहते हैं शास्त्र है ना इधम जाना मुकागर में रहे हैं, अच्छा तो अब ध्यान देना तो इस प्रकार से तो क्या कि भेद का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, एक कैसा भेद है तो अब इसको संक्षेप में समझिए आप जैसे कि एक सोने के घड़े सुवर्ण घट ऐसे हों जो कि जिनका कि एक ही परिमाण वाले सुवर्ण के घट हों परिमाण समझते है लंबाई वगैरह और एक ही भार वाले सुवर्ण के घट हो समान परिमाण वाले समान भार वाले और समान आकृति वाले समान आकृति वाले यदि कुछ असुविधा लगे हमारे प्रसारण में तो बोल देना मतलब समान परिमाण वाले समान आकृति वाले कौन हो घट हो समान घट हो है ना और समान ये गृह की राशि हो जैसे गेहूं चावल गेहूं जावल 20-50 कुंटल पड़े हैं एक प्रकार के गेहूँ यहाँ रखे हैं कई उसकी श्रेणी होती है ना किसान लोग जानते हैं गेहूं इस प्रकार गेहूं कई किस्में होती हैं, धान की कई किस्में होती है तो अलग अलग रख देंगे ढेर कहेंगे या एक है या एक कहेंगे नहीं रही बीस कुंटल गेहूँ को भी क्या कह देंगे एक है कहेंगे ना एक कहेंगे तो एक, तो एक क्यों कहा जाता है, है तो अनेक क्यों कहा गया कि क्यूँकिन आकृति एक है ना उनकी क्या है आकृति एक होने से क्या कह दिया उनको एक और ये देखेंगे इसी प्रकार से जो सुवर्ण के घट हो ना समान आकृति वाले समान भजन वाले तो उनको क्या कह दिया जाएगा ये एक ये कैसे है एक है तो एक क्यों कहा गया समान आकृति के समान होने से आकृति के समान समान होने से ध्यान देना यदि वस्तु है तो उसकी कोई ना कोई आकृति है बात है और यदि आकृति कब नहीं होगी यदि उसकी यदि वस्तु ही नहीं होगी शरीर नहीं होने से शरीर की आकृति नहीं है बात आती है इस में तो आत्मा है ना जो आत्मा है तो फिर आत्मा अब आकृति के बारे में थोड़ा समझो जैसे कि जो सावय वस्तु में साव्यो वस्तु की आकृति सावयो वस्तु की जैसे कि साधना मत तो समझिए ना अच्छा और निर्वय वस्तु की आकृति का मतलब हुआ उसका असाधारण धर्म है उसका अच्छा जैसे आत्मा का असाधारण धर्म क्या हुआ आत्मत्व और सुनो आकाश का असाधारण धर्म क्या हुआ आकाशत्व आत्माएं तो। आत्मा सभी ज्ञान रूप है आत्माएं सभी कैसे है ज्ञान रूप है सभी आत्माए ज्ञान रूप है तो उनका असाधारण धर्म क्या होगा ज्ञानत्व आत्मज्ञान है आत्मा क्या है क्यों प्रकाश आत्मा है मतलब आत्मज्ञान है तो उसका असाधारण घर में क्या होगा ज्ञानत्व की समानता है ना तो ज्ञानत् उसका प्रकार हुआ ना यहाँ ज्ञान को क्या कहेंगे प्रकार या आकृति जैसे कि गृह राशि गृह राशि में अनेकृि होने पर भी क्या कहा जाएगा क्यों आकार एक है।, है और अनेक घट होने पर भी क्या कहा जाएगा एक है क्योंकि आकार एक है अनेक रत्न होने पर भी क्या कहा जाएगा एक है वो एक समान आकार प्रकार वाले एक तरफ नीलम रखा हो एक तरफ स्पटिक रखा हो कई प्रकार के रत्न रखे हों तो क्या कहेगा दुकानदार ये एक है ये एक है एक क्यों कह गया तो उसी प्रकार से आत्माएं को मुक्ताराम परमागत इंद्र नित्यो नित्यान इत्यादि प्रकार से क्या है ना कि अनेकत तो कहा गया है, है ना क्या कहा गया है हाँ अनेकत तो कहा गया है लेकिन जो भेद ये देवत्व मनुष्यूप और ये सुखित दुखित रूप है क्या उसमें तो भेद कैसा है वो ध्यान देना जैसे कि आकृति एक होने पर गृह को रत्न को एक कह दिया ना तो ये भेद को क्या कहेंगे कि स्वरूपता ही भिन्न है गृह कैसे भिन्न छोटा बड़ा कह सकते रंग को लेकर भेद कर सकते आकार को लेकर भजन को लेकर भेद कर सकते तो भिन्न कैसे है वो रत्न कैसे भिन्न है आकार प्रकार से भिन्न कह सकते हैं जैसे एक नीलम एक स्फटिक है तो एक में नीलमत्व तो एक स्फटिक धर्म रह जाएगा तो इन धर्मों से भिन्न हुआ अब ये नीलम यदि छोटा बड़ा हो तो आकार क्या है की छोटापन और बड़ेपन से भेद हो जाएगा जब हम नीलम ही है तो कैसे भेद जाएंगे उनका सुरूपता वैसे उस समय सभी आत्माएं स्वरूपता ही भिन्न है कैसे भिन्न है हाँ। और जैसा लोग समझते हैं ना तो वैसा भिन्न वो नहीं न, वो है वो स्वरूप का भेद है उसी का जो वैसा है शासन प्रस्तावन करते हैं उसका निभेद नहीं ये बात है ये भेद नहीं है ये रहेंगे वर्तमानी अब पंक्ति लगाइए गीता में चलते हैं पंक्ति लगाइए स्वरूप भेद बताया लोग सोचते हैं लोग भेद मानते हैं तो इतना भी नहीं समझते अरे वो खूब समझते हैं बल्कि अभेद मानने वाली नहीं समझते वहां अभेद का आ गया है ज्ञानत्व को लेकर के सबने ज्ञानत है इसलिए सबको ये दिया आए पंक्ति देखना वहां जैसे वो अब ये देखो फिर बताते हैं पंक्ति लगाना तथा मुक्तावस्था में देव मनुष्य मनुष्यत्व आदि रूप भेदों का तथा काम क्रोध आदि रूप भेदों का क्या काम क्रोध आदि भेदाना वह सामने करेंगे भेदों का ना सोने पर आत्मस्वरूप आत्माओं की आत्मस्वरूप करते आत्मा आत्माओं की अत्यंत समानता होने के कारण किसी भी प्रकार से भेद का प्रतिस्पादन संभव न होने पर भी परिमाण से प्रकार से और आकार से ऐसा लिखा है ना तो प्रकार लगाते हैं हैं परिमाण समझते यदि गुरुत्व क्या कर दिया जाए गुरुत्व यहाँ कर ले और आकार समझ गए आकार का मतलब असाधारण धर्म हो गया आकृति हो गई तो परिमाण मतलब उसका जैसे ऐसा एक एक एक बड़ी गाय, गाय, गाय गाय छोटी गाए। गाए और गाए का बच्चा। इन दोनों में बताइए गोद तो है कि नहीं है।, है तो दोनों की आकृति एक है कि नहीं है आकृति क्या है सासना जी एक है ना एक है समान है आकृति एक है ना समान है पर दोनों का परिवार अब अंतर है परिमाण और आकृति में अंतर समझे ना समझना ही बात एक गाय एक गाय का बच्चा गोत्र तो दोनों में या शासना तो में गोत्र तो, तो समान है लेकिन वो परिमाण हमारी गुरुत्व परिमाण गुरुत्व और आकार से समान सुवर्ण के समान स्वर्ण कुंभ किससे समान परिमाण गुरुत्व तो और आकार से समान कौन स्वर्ण कुंभ और रत्ने। रत्न रत्न किससे समान परिमाण से गुरुत्व से और आकार से समान को रत्न और गृह आदि नामचा और गृह समान गेहूं ये सब लेना और गृह आदि का के परस्पर भेद के समान गृह आदि के परस्पर भेद ये परस्पर उन्न है कि नहीं है आत्माओं का स्वरूपता भेद भी सिद्ध आत्माओं के स्वरूपता भेद की या सिद्धि की जगह सिद्धा कर देना बात आत्माओं का स्वरूपता भेद भी सिद्ध होता है आत्माओ का स्वरूपता भेद भी दोबारा लगाना मुख्य स्थान में देवत मनुष्य रूप भेदों का तथा काम क्रोध आदि रूप भेदों का ना पर आत्म आत्मस्वरूपों की आत्माओं की अत्यंत समानता होने के कारण उपाधि को लेकर किसी भी प्रकार से भेद का प्रतिपादन संभव न होने पर भी जिस प्रकार वहाँ लगाए ना जिस प्रकार परिमाण गुरुत्व तथा आकार से समान सुवर्ण कुम्भ का रत्नों का और बीह आदि का समान को सबके साथ जोड़ेंगे हाँ मतलब परिमाण से गुरुत्व से, से, से आकार से समान सुवर्ण का परिमाण से गुरुत्व से आकार से समान समानों का परिमाण से गुरुत्व से आकार से समान गृह आदि का परस्पर भेद होता है परस्पर भेद होता है या परस्पर स्वरूप का भेद होता है है ना उसी प्रकार से आत्माओं का स्वरूपता भेद भी सिद्ध हो जाता है आत्माओं का भिन्न भिन्न-भिन्न भी, वो तो ही भिन भिन है, और कुछ देकर जरूर लिया तो कैसे भिन्न है वो शुरुप्ता शुरुप्ता भिन है। कैसे भिन्न है वो अच्छा अब आत्माओं में जो है ना ध्यान देना कि परिमाण वगैरह तो छोटी बड़ी तो होती नहीं है ना समान ही अच्छा आत्मा का सभी आत्माओं को देखो परमात्मा भी है जीवात्मा कैसी अणु है तो सबका अणुत्वी है ना क्या परिमाण है अणु है ना गुरुत्व अच्छा गुरुत्व तो, तो गुरुत्व तो ना जीवात्मा में है ना परमात्मा में है ये तो स्थूल वस्तुओं में गुरुत्व होता है और आकार तो उसमें क्या है जिसे ज्ञान आत्मा है स्वयं प्रकाश है ज्ञान है उसमें आकार क्या है ज्ञान है क्या है हाँ तो ये तो उससे अणू मतलब वो ज्ञान सब समान है आत्मा है इससे समान है वो ज्ञान समान है उसको ज्ञानत्व तो सकता है एक सब ज्ञान है तो जो विज्ञानी लोग होते हैं वो सबको एक समझते हैं मतलब ज्ञानत्व तो को लेकर सबको एक समझते हैं कोई भेद कह सकते ज्ञानत्व को लेकर के कोई मूर्ख का भेद विद्वान का भेद ये किसको लेकर के है सब तो उपाधि को लेकर भेद है ना ये मूर्ख है विद्वान है लेकिन स्वरूपता जो भेद है वो एक है उसमें ज्ञानत्व तो सब में है सभी ज्ञान है और कोई नहीं है सुरूपता भेद को छोड़कर कोई भेद नहीं है एक दो पंक्ति गीता जी देखते हैं अच्छा आगे मूल में पंक्ति तस्माद करता इस कारण से है ना आत्माओं का होने के कारण किस कारण आत्माओं का जो जो देश्चित देश्चित होने के कारण आत्म आत्मभेदो की आत्मा का भेद स्वीकार करना चाहिए आत्माओं का भेद स्वीकार करना चाहिए तभी बंधन मोक्ष व्यवस्था शिक्षा शिष्यचार की व्यवस्था विषम सृष्टि संभव होती है ये सभी हो पाता अब देखना वहाँ पर गीता के बच्चन एक पेश के बीच थोड़ा पहले देख लो एक सात नौ पेज पर मिलेगा ये सब पढ़ लेना एक सौ तो अठहत्तर पेज पर आप अपने से पढ़ लेगा देखना चाहे एक सौ तो अठहत्तर आरोप शरीर के संसर्ग के कारण होने वाले सुख और दुख आत्मा के औपाधिक धर्म है स्वाभाविक धर्म नहीं है मिल गया और एक साथ नौ पेज पर आइए जो अंडरलाइन है ना देवत्व मनुष्यत्व आदि भेद आत्माओं में नहीं रहते हैं मिला शरीर की आकृति रूप होने के कारण शरीरों में ही रहते हैं हमने अंडरलाइन बताया लेकिन आगे पीछे का पढ़ लेना बात है इस बारि और देह संबंध के कारण होने वाले हुए वे वेद मुक्तात्मा में भी नहीं रहते हैं क्योंकि उस समय में अनुसार उत्तर दो वेद किस कारण होते हैं तो मुक्तात्मा में क्यों नहीं रहेंगे क्योंकि उस समय हाँ अच्छा और आगे देखेंगे जो अंडरलाइन है ना नहीं अंडरलाइन के बिना भी देखना जिस प्रकार सुवर्ण से बने मिल जाएगा जिस प्रकार सुवर्ण से बने अनेक घट सुवर्णत्व एक होने पर भी परस्पर भिन्नी होते उसी प्रकार सभी आत्माएं ज्ञान एक होने पर भी जो सभी आत्माएं ज्ञान है ना ज्ञान एक होने पर भी परस्पर भिन्नी होती है बीना देव मनुष्यदी शब्दों से कर्मकृत औपाधिक भेद ही व्यक्त किए जाते हैं मिला देव मनुष्य आदि शब्दों से स्वाभाविक भेद व्यक्त नहीं किया जा सकता है मिला अंडरलाइन नीचे थोड़ा दो तीन लाइन छोड़ा सभी आत्माओं का ज्ञानी एक स्वरूप है ज्ञान ही है कि तो उसमें क्या रहेगा बोलो ज्ञान ज्ञान एक आकार आकार सभी आत्माओं की ज्ञान समानता है ज्ञान का आकार मतलब ज्ञान स्वयं समानता है और देखना वही नीचे जिस प्रकार समान आकार वाले अनेक घट मिला अनेक विधि और अनेक रत्न होने पर या एक घट है एक वृही है और एक रत्न है मिला ऐसा अभेद व्यवहार होता है कि नहीं होता है एक है कैसे कि नहीं कहते उसी प्रकार अनेक आत्माएं होने पर आत्मा एक है ऐसा अभेद व्यवहार होता मिला यहां ज्ञानत्व आकार की एकता के कारण भिन्न आत्माओं में भी एकत्व व्यवहार होता है तो सभी आत्माएं कैसी हो गयी समान उम्मीद नहीं हुई यहाँ सादृश्य मूलक एकता का व्यवहार है सादृश्य मूलक समानता के कारण कहा जाता है अभेद किसके कारण कहा जाता है अब गीता में ध्यान देना अब एक शब्द है कि सम सम शब्द है समता का देना आत्मउपमे सर्वत समी तो सम जो देखा जाता है ना तो गीता जो है ना किसको कहती है सम ही तो कह रही है क्या कह रही सम समान जब समान कहे तो सुर उपेक्षता आती है कह तो रहे ये समान ये इनके समान है ये ये समान है तो सुर उपेक्षा आती है क्या? समत्व तो गीता इसीलिए समत्व शब्द का उपयोग कर रही है का समानता है आत्मउपमय ये देखना ने आत्मोपमे परमो मता मत इसका अर्थ देख लेना संक्षेप में ऊपर से देखना तीसरी लाइन से अर्थ है अपनी और अन्य की आत्माओं में मिला आत्म उपमेन और उपमेन का अर्थ क्या समानता अपनी और अन्य की आत्माओं में का कर समानता के कारण हंो? तो कौन समानता ज्ञान रूप समानता के कारण मिल गया आत्मा से क्या लेंगे अपनी और अन्य की आत्मा सब आत्मा तो सभी आत्माओं में आत्मा का क्या है सभी आत्माओं में समानता के कारण औपम्य का क्या अर्थ है उपमा तो समानता ही है ना कि सभी आत्माओं में ज्ञान रूप समानता के कारण ज्ञान रूप समानता के कारण जो क्या है कि सभी में सम सम देखता है सभी में सम देखता है हमने क्या अनुवाद किया है ऊपर पुत्र जन्मादि से होने वाले सुख और उसकी मृत्यु आदि से होने वाले दुख का अपनी और अन्य सभी आत्माओं में असंबंध है सुख दुख का वास्तव में संबंध है क्या आत्मा के उपाधि को लेकर ही संबंध है उपाधि के बिना है क्या स्वाभाविक संबंध है स्वाभाविक तो असंबंध ही है इस असंबंध रूप समानता के कारण कि किसी सभी आत्माएं कैसी हैं असंग है, है निर्लिप्त है किसी में सुख दुख स्वाभाविक नहीं है इस असम्बन्ध रूप समानता के कारण जो सुख और दुख को सम देखता है सुख और दुख को अपनी समानता के कारण कि जो सर्वत्र सम देखता है सर्वत्र हाँ और ध्यान देना कि ये समानता और तो सुख की जो सुख हो या दुख हो वो समानता जो देखता है योगी क्या है कि श्रेष्ठ माना जाता है चलिए तो यहाँ समन शब्द आया कि नहीं आया आत्मा की समानता के कारण औपम समानता कारण वही समान समझता है ना जैसे हमारे में सुख रुक नहीं है स्वाभाविक और जैसे दूसरे में नहीं है तो समानता शब्द है ना और देखना विद्या ब्राह्मण कवि सु पंडित समय दर्शिना इसका मतलब क्या है कि तू समान आत्मा को देखने वाला समान सम शब्द और अभेद शब्द में अंतर समझते हो जैसे वस्तु तो अब एक और अनेक में क्या होती है समानता तो सम हो जाती है वस्तु में तो गीता में भी समदर्शी का है कि नहीं कहा है कि सभी में विद्यमान आत्माए कैसी हैं सम है, है. तो सम आत्मा को देखने वाला सम आत्मा को देखने वाला अच्छा तो क्या है और देखना उसका अनुवाद देख लेना जिनका मन आत्माओं की ज्ञानिका समानता में स्थित का है मिला ज्ञानिका रूप का अर्थ हुआ ज्ञान क्या अर्थ होगा ज्ञान रूप समानता में स्थित है सभी आत्माएं सम है तो उसमें समानता सभी आत्माएं समान है सभी आत्माएं समान में क्या रहेगी समानता क्यूँ रूप है ज्ञान रूप ज्ञानिका कारत्व अर्थ हुआ ज्ञानत्व ज्ञान रूप समानता में स्थित है उन्होंने साधन काल में ही संसार को जीत लिया तो किसी को देखो तो उसको शरीर पर दृष्टि मत करो आत्मा पर दृष्टि करो दृष्टि किस परिणाम अच्छा देखो वही आगे है ना प्रकृति के संसर्ग रूप दो यही दो सर्गो ये शाम ये ये सर साम में स्थितम बना है ना अच्छा समझता आई ना ये तो हो गई और मम सा धर्मी माँ लगा हमें भगवान क्या कहते हैं मेरे समान हो गए मेरे कैसे हो गए जब परमात्मा के समान कहे गए तो आत्मा तो अत्यंत समान तो वैसे सीख तो ये क्या है कि वो भेद जो है स्वरूप का खेद है कैसा भेद है ये भेद नहीं है और जो लोग भेद का निषेध करते शास्त्रों में वाय भेद, भेद, भेद का ही निषेध किया गया है मतलब शास्त्र भेद का निषेध करता है किस भेद का औपाधिक भेद का किस वेद का भेद जो और प्रत्यक्ष भेद किससे सिद्ध है का और शास्त्र जिस भेद का प्रतिपादन करते हैं वो वेद कैसा है शास्त्र जिस वेद का प्रतिपादन करते हो कैसा होगा ध्यान देना कोई उनमत्त व्यक्ति अपने कहे हुए का निषेध कर सकता है उनमत्त व्यक्ति अपने कहे हुए का निध करता है कि नहीं करता है लेकिन अपने वेद अपने कहे हुए का निषेध कर सकते हैं क्या तो शास्त्र जिस वेद का निषेध करते हैं वो शास्त्र अप्रतिपाद्य शास्त्र के द्वारा अप्रतिपादित औपाधिक वेद का और शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो स्वाभाविक वेद है उसका वही शास्त्र निषेध करेगा क्या यदि निषेध करे तो शास्त्र का ऐसा हो जाएगा उन्मत्त वाप हो जाएगा बताए इस बारे में इस बात को ध्यान और इसमें जो संशय भी परि हो तो पूछ लेना है ना और जिसको पढ़ना वो पढ़ ले आप लोक सिद्ध नहीं यहाँ भी बहुत यहाँ पर विस्तार है वो हम पढ़ाएंगे नहीं जो जो संकाय होते हैं वो बहुत विस्तार है उसमें लोग कहते हैं कि वही तो भेद तो लोक सिद्ध है शास्त्र को भी ध्यान करेंगे तो भेद जो लोक सिद्ध है ना तो वो ध्यान देना ब्रह्मात्मा का आत्मा का भेद लोक सिद्ध है क्या स्वरूप का भेद लोक सिद्ध है क्या तो जिस भेद का हिसाब से विधान करते हैं वो लोक सिद्ध नहीं है इसलिए हम मानते हैं और भी उसमें तमाम बातिया बातें आ जाती हैं जो एक उनके दूसरे के गले की हड्डी भी बन जाती है, है? लोग कहते हैं कि भेद तो फिर लोक सिद्ध भेद है भेद नहीं मानना चाहिए क्या मानना चाहिए भेद देहात्मा जी क्या मानते हैं देव आत्मा का अभेद तो कहते हैं फिर जब अभेद जो है ये भी क्या है लोक सिद्ध है तो तुम इसको फिर क्यों मानते हो जैसे भेद लोक सिद्ध है अभेद भी लोक सिद्ध है कहेंगे नहीं नहीं दे आत्मा का भेद लोक सिद्ध नहीं आत्मा का भेद लोक सिद्ध है तो कहेंगे यहाँ भी जो है ना ये औपाधिक भेद लोक सिद्ध नहीं है स्वाभाविक भेद सिद्ध उसी को हम मानते हैं जैसे आप लोक सिद्ध भेद नहीं मानते हैं वैसे हम लोक सिद्ध भेद भी शास्त्र ही मानते हैं ऐसा बहुत भूत इसमें विस्तार है लेकिन उसको यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ग्रंथ आगे चलाएंगे है नब ये कहते हैं कि सब प्रकार के भेद का होता है तो इसलिए क्या होता है सब किसी भी प्रकार का भेद नहीं है भेद का मतलब क्या है किसी भी प्रकार का भेद तो कहें फिर आप जब किसी भी प्रकार का भेद नहीं है तो आप शरीर को आत्मा माने तो मानेंगे तो नहीं ये, मानें ये भेद हम मानेंगे ये भेद हम मानेंगे तो आप तो अच्छा क्यों क्योंकि शास्त्र से सिद्ध शास्त्र से क्या सिद्ध है शरीर आत्मा का इस भेद को क्यों मानेंगे क्योंकि शास्त्र से तो यहाँ भी नाना आत्मावादी क्या कहेंगे कि ध्यान देना की आत्माओं का भेद भी शास्त्र से सिद्ध है तो हम भी शास्त्र की बात मानेंगे नहीं आप कोई भेद नहीं मानते तो देव और आत्मा भेद मत मानो नहीं नहीं नहीं नहीं हम मानेंगे तो शास्त्र सिद्ध ये भेद तो कहेंगे कि जो हम आत्माओं का भेद मानते हो वे शास्त्र सिद्ध से हम मानते हैं लोग सिद्ध नहीं मानते ऐसी बहुत इसमें चर्चाएं आई है एक कार्य जो है ना समता के अर्थ में होता है ना ये गृह एक है ये रत्न एक है ये घट एक है ना तो एक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है हाँ समान सम के लिए भी एक शब्द का प्रयोग होता है समानता होने पर भी एक काम सुग्रीव्यम देव एवं राम और सुग्रीव क्या होगी एकता स्वरूप एकता है क्या है ना मतलब विरोध शांत होने पर क्या कहा जाता है कि ये दोनों एक हो गए समान हो गए ना तो उसमें भी एक शब्द का प्रयोग होता है ओम पूर्मदा पूर्णश पूर्णमाधार पूर्णमावशिष्टे शांति श्रांति शांति